साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद केनोपनिषद नाम क्यों अभी हम केनोपनिषद पर विचार कर रहे हैं केनोपनिषद नाम क्यों पड़ा क्योंकि केनोपनिषद का प्रारंभ ही केन शब्द से होता है नाम रखने की यह परंपरा रही है ये जो अनुभवी लोग थे उन्होंने अपने को बड़ा गुप्त रखा इसलिए गुप्त रखा कि जो आत्मा या ईश्वर का संदेश है वह तो उसी व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है जिसका अपना कोई संदेश नहीं है ईश्वर उसी के माध्यम से बोलता है जिसका अहंकार नहीं बोलता मेरे माध्यम से ईश्वर क्यों नहीं बोलते क्योंकि मेरे माध्यम से मेरा अहंकार ध्वनित होता है अहंकार और ईश्वर ये दोनों एक साथ नहीं चल पाते हैं उपनिषदों में हमें जो अद्भुत अमृत मिला है वह इसलिए मिला है कि ऋषियों ने अपने आप को पूरी तरह से गोपन करके रखा यह पता ही नहीं चलता कि इस अमृत को कौन प्रदान कर रहा है समाज को अमृत मिल जाए यही उनकी अभिलाषा है अमृत को कौन बांट रहा है यह गुण बहुत गौर है इसलिए उपनिषद में आप कहीं भी किसी ऋषि का नाम नहीं देखेंगे जिससे कहा जाए कि अमुक ऋषि अमुक उपनिषद के रचयिता है जैसे माइक है वह तब तक आपको अच्छा लगता है जब तक वह मेरी बात को आप तक पहुंचा दे रहा है वह माइक भी तभी, तभी तक मेरी बात को आप तक पहुंचाता है जब तक उसकी अपनी कोई बात नहीं है यदि माइक अपनी बात करने लगे तब तो वह मेरी बात को आप तक नहीं पहुंचा सकेगा तब आप कहेंगे कि माइक बंद करो बहुत किरकिरा रहा है कुछ सुनने नहीं दे रहा है ठीक इसी प्रकार ईश्वर की ध्वनि उसी के माध्यम से सुनाई देती है जिसमें अहम अहंकार की ध्वनि नहीं है यह सूत्र है उपनिषद में हम कहीं भी अहम की ध्वनि नहीं सुनते हैं इसीलिए आत्मा की ध्वनि सुनते हैं ऋषि कहा है यह पता ही नहीं चल रहा है ऐसी यह विलक्षण उपनिषद है और उसके ऋषि हैं दूसरा तथ्य है दर्शन ऋषियों ने मंत्र को देखा ऋषय मंत्र दृष्टार अब यह प्रश्न उठता है कि क्या मंत्रों को देखा जा सकता है जैसे हम कुछ लिखा हुआ आँखों से देखते हैं वैसे ही क्या मंत्रों को भी देखा जा सकता है यदि नहीं देखा जा सकता है तो फिर मंत्र दृष्टारह कहने का क्या तात्पर्य हुआ अगर देखा जा सकता है तो कैसे देखा जा सकता है क्या इन आँखों से जैसे हम देखते हैं इस प्रकार इन मंत्रों को भी देख सकते हैं यह एक प्रश्न है इस प्रश्न का समाधान मुझे तब तक नहीं मिला था जब तक मैंने आइंस्टीन की जीवनी नहीं पढ़ी थी उन्होंने आत्मचरित लिखा है उन्होंने भी एक मंत्र देखा जिसे हम ऊर्जा समीकरण के नाम से जानते हैं एनर्जी इक्वेशन ईक्वल टू एम सी टू ऊर्जा समीकरण वह है जहां हमें ऊर्जा की माप मिलती है E है ऊर्जा की माप और एम है किसी पदार्थ का मास वजन मान लीजिए किसी एक पदार्थ का बहुत छोटा सा टुकड़ा है इस टुकड़ा के इस पदार्थ के टुकड़े से कितनी ऊर्जा निकल सकती है इसकी माप निकाली है आइंस्टाइन ने अपने उस सूत्र के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया है कि उस छोटे से टुकड़े से जो ऊर्जा निकलेगी वह ई है और उसका जो वजन है उसे मॉश एम समझ लीजिए और शी का मतलब है प्रकाश की गति सी प्रकाश की गति वर्ग मैं इसे बहुत सरल रूप से आपको समझा रहा हूँ यह ऊर्जा की माप है वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन से पूछा महोदय आपने तो विलक्षण समीकरण संसार को दिया है सचमुच यह समीकरण अत्यंत विलक्षण है